संवेद्नाम संवेद्नाम के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अभिनंदन का आलेख काली सफेद धारियों वाला गधा, जेब्रा जेब्रा अफ्रीका के, के एक बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाने वाला वन्य जीव है इसके शरीर पर विभिन्न आकारों वाली काली सफेद धारिया होती हैं। जेब्रा की अनेक जातिया हैं। इनमें तीन जातिया प्रमुख हैं: सामान्य वर्सेल्स जेब्रा चैपमैन जेब्रा और ग्रेंट जेब्रा सामान्य वर्सेज जेब्रा जुलूलैंड शापेन, दक्षिणी सोमालिया एवं दक्षिणी सुडान में पाया जाता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पेट से नीचे तक गहरी धारिया होती हैं। चैपमैन जेब्रा जुलूलैंड से लेकर जम्बेजी तक पाया जाता है इसके पेट पर भी धारियां होती हैं, किंतु इसकी धारियां सामान्य वर्सेल जेब्रा से हल्की होती है पूर्वी अफ्रीका का जेब्रा है, यह जम्बेजी के उत्तर में पाया जाता है जेब्रा की सभी जातियों और उप जातियों को दो भागों में बांटा जा सकता है मैदानी जेब्रा और पहाड़ी जेब्रा मैदानी जेब्रा समूह में रहने वाला वन्य प्राणी है इसके एक परिवार समूह में 16 तक सदस्य हो सकते हैं। जेब्रा के एक परिवार समूह में प्रायः एक नर पाँच छ मादाएं तथा इनके बच्चे होते हैं। नौ वयस्क मैदानी जेब्रा अपना अलग समूह बनाते हैं इनके समूह में केवल नौ नर और छोटी आयु के नर होते हैं कभी कभी नर जेब्रा को अकेले घूमते हुए भी देखा गया है इस प्रकार के जेब्रा अपना सीमा क्षेत्र नहीं बनाते परिवार समूह में रहने वाला नर जेब्रा 80 वर्ग किलोमीटर से लेकर 250 वर्ग किलोमीटर तक का एक सीमा क्षेत्र बनाता है इस क्षेत्र में अन्य समूहों के जेब्रा कई कई वर्ष साथ रहते हैं कभी कभी तो कुछ जेब्रा अपने सीमा क्षेत्र के भीतर परिवार समूह के सदस्यों के साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। किंतु यह बात नर जेब्रा पर लागू नहीं होती ज़ेब्रा परिवार समूह के सदस्यों में आपस में बड़ा लगाव होता है यदि परिवार समूह का कोई जबरा जाता है तो समूह के अन्य जेबरा घंटों उसे ढूंढते हैं कभी कभी तो वे खोए हुए जेबरा को कई कई दिन तक तलाश करते रहते हैं ये अपने परिवार समूह के सदस्यों की धारियाँ पैटर्न उनकी आवाज और गंध आदि को अच्छी तरह से पहचानते हैं मैदान में रहने वाले प्रत्येक जैबरा परिवार समूह में एक विशेष प्रकार का स्तरीकरण पाया जाता है इसमें परिवार समूह को नेता का स्थान दिया जाता है इसके बाद मादाओं का स्थान होता है इनमें मादाओं की स्थिति का निर्धारण उनकी आयु के अनुसार होता है परिवार समूह में सबसे बड़ी आयु की मादा का पद नेता के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है इसके बाद क्रम से छोटी आयु की मादाओं का स्थान होता है जेब्रा परिवार समूह के इस स्त्रीकरण को प्रवास के समय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जेब्रा परिवार समूह हमेशा प्रवास के समय एक पंक्ति बना लेता है इस पंक्ति में सबसे आगे परिवार समूह का नेता नर और इसके बाद आयु के क्रम में मादाएं होती हैं। प्रवास के समय बच्चे हमेशा जन्म देने वाली मादाओं के साथ होते हैं किंतु इनका क्रम विपरीत होता है अर्थात सबसे कम आयु का बच्चा सबसे आगे रहता है प्रवास के मध्य कभी कभी अनेक जैबरा समूह आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा समूह बना लेते हैं इस समूह में इनकी संख्या हजारों में भी हो सकती है अब ये किसी बड़े और अच्छे चारागाह की खोज में प्रवास करते हैं मैदानी जेबरा की स्थिति संतोष है तथा अभी भी इनकी संख्या तीन लाख से ऊपर ही है पहाड़ी ज़ेब्रा मैदानी ज़ेब्रा से अधिक जंगली होता है वह प्रायः छः तक के परिवार समूह में रहता है किंतु भोजन और पानी की अधिकता होने पर इसके समूह में सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है पहाड़ी ज़ेब्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से दो जातियों के ज़ेब्रा आते हैं और हार्टमैन पहाड़ी ज़ेब्रा, कैप पहाड़ी जेब्रा अफ्रीका के, के प्रांत में मिलता है इसकी कंधों तक की ऊंचाई लगभग एक दशमलव दो मीटर होती है अफ्रीका में इसकी संख्या सौ से भी कम रह गई है इसमें सत्तर कैप पहाड़ी जेब्रा राष्ट्रीय उद्यानों में है हार्टमैन पहाड़ी जेब्रा अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम के जंगलों में तथा अंगोला के दक्षिणी भागों में पाया जाता है इनकी संख्या नैमे रेगिस्तान की पर्वत श्रृंखलाओं में अधिक है हार्टमैन पहाड़ी जेब्रा कैप पहाड़ी जैब्रा ऐसी कुछ बड़ा होता है इसकी, इसकी कंधों कंधो तक की ऊंचाई लगभग एक दशमलव तीन मीटर होती है पहाड़ी जेबरा मैदानी जेबरा से अधिक रोचक होता है दोनों पहाड़ी जेबरा पहाड़ी रास्तों पर तेजी से चल सकते हैं तथा पथरीली और सीधी खड़ी चढ़ाई बड़े आराम से चढ़ जाते हैं जबकि मैदानी जेबरा खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ सकता दोनों पहाड़ी जेबरा में भी मैदानी जेबरों के समान विलक्षण सामाजिक संगठन पाया जाता है कैप पहाड़ी जेबरा और हार्टमैन पहाड़ी जेबरा दोनों मात्र ऐसे जेबरा हैं जो नदियों के सूख जाने पर नदियों की नीची और नम जमीन खोदकर पानी निकालते हैं इस प्रकार ये अपने साथ ही अन्य जीवों के लिए भी उपयोगी है मैदानी ज़ेब्रा और पहाड़ी ज़ेब्रा दोनों ही भोजन और पानी की कमी होने आरोप चारागा की खोज में प्रवास करते हैं इस प्रवास के मध्य कभी कभी, कभी दो अलग जातियों के जेबरों के समूह एक दूसरे से मिल जाते हैं जेब्रा की सभी जातियों में ग्रेविस ज़ेब्रा सबसे बड़ा और सर्वाधिक विलक्षण होता है यहां युगांडा, कैन्या इथोपिया और सोमालिया में पाया जाता है ग्रेविड जेब्रा की कंधों तक की ऊँचाई 1.5 मीटर एवं वजन दो किलोग्राम से लेकर दो किलोग्राम तक होता है कभी कभी तो चार किलोग्राम तक के ग्रेविड जेबरा भी देखने को मिल जाते हैं ग्रेविज जेब्रा का शरीर मजबूत और शक्तिशाली होता है इसकी पूछ गधे की पूछ की तरह बालदार होती है ग्रेविज़ ज़ेब्रा की आयाल हल्की होती है एवं इसके बाल हमेशा सीधे खड़े रहते हैं उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले ग्रेविज़ जेब्रा की अयाल लगभग समाप्त हो गई है ज़ेब्रा बड़ा साहसी होता है अनेक बार कद्दावर जेबरे लड़कर छोटे सिंहों को परास्त कर चुके हैं ज़ेब्रा मानव पर भी आक्रमण कर सकता है एक बार एक शिकारी ने एक ज़ेब्रा के बच्चे को मार डाला इससे क्रोधित होकर ज़ेब्रा परिवार समूह ने शिकारी पर आक्रमण कर उसे जान से मार डाला वैसे सामान्यतया ज़ेब्रा सीधा होता है और किसी को परेशान नहीं करता इसे सरलता से पालतू बनाया जा सकता है और चिड़ियाघरों में रखा जा सकता है जेब्रा सिंह का प्रिय भोजन है लकड़बग्घे भी इसका शिकार करते हैं मानव ने भी इसके मांस के लिए बहुत बड़ी संख्या में इसे मारा है कृषि योग्य भूमि के विस्तार एवं जंगलों की कटाई के कारण भी ज़ेब्रो की संख्या में तेजी से कमी आ रही है एवं इसकी कुछ जातियां तो पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। दक्षिण अफ्रीका का क्वागा तो लगभग 150 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुका है इसके बाद वास्तविक वर्सेल्स जेब्रा विलुप्त हुआ कैब और हॉटमैन पहाड़ी ज़ेब्रा विलुप्ति की कगार पर हैं। इन्हें बचाने के लिए यदि विशेष प्रयास नहीं किए गए तो कुछ ही समय में ये भी क्वागा और वर्सेल्स की तरह हमेशा हमेशा के लिए धरती से समाप्त हो जाएंगे अभी आपने अभिनंदन के आलेख के माध्यम से ज़ेब्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की